चिंता चिंतामढ़ी भगवान क्या है यहाँ पर यह शंका होती है कि त्याग के बाद त्यागी बचता है वह अल्प है परमात्मा महान है इसलिए बच रहने वाले को ही परमात्मा का स्वरूप कैसे कहा जाता है बात ठीक है परंतु वह अल्प वहीं तक है जब तक वह एक सीमाबद्ध स्थान में अपने को मानकर बाकी की सब जगह दूसरों से भरी हुई समझता है दूसरी सब वस्तुओं का अभाव हो जाने पर शेष में बचा हुआ केवल एक तत्व ही परमात्म तत्व है संसार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने पर परमात्मा आप ही रह जाते हैं उपाधियों का नाश होते ही सारा भेद मिटकर अपार एक रूप परमात्मा का स्वरूप रह जाता है वही सब जगह परिपूर्ण और सभी देश काल में व्याप्त है वास्तव में देश काल भी उसमें कल्पित ही है वह तो एक ही पदार्थ है जो अपने ही आप में स्थित है जो अनिर्वचनीय है और अचिंत्य है जब चिंतन का सर्वथा त्याग हो जाता है तभी उस अचिंत ब्रह्म का खजाना निकल पड़ता है साधक उसमें जाकर मिल जाता है जब तक अज्ञान की आड़ से दूसरे पदार्थ भरे हुए थे तब तक वह खजाना अदृश्य था अज्ञान मिटने पर एक ही वस्तु रह जाती है तब उसमें मिल जाना यानी संपूर्ण वृत्तियों का शांत होकर एक ही वस्तु का रह जाना निश्चित है महाकाश से घटाकाश तभी तक अलग है जब तक घड़ा फूट नहीं जाता घड़े का फूटना ही अज्ञान का नाश होना है परंतु यह दृष्टांत भी पूरा नहीं घटता कारण घड़ा फूटने पर तो उसके टूटे हुए टुकड़े आकाश का कुछ अंश रोक भी लेते हैं परंतु यहाँ अज्ञान रूपी घड़े के नाश हो जाने पर ज्ञान का जरा सा अंश रोकने के लिए भी कोई पदार्थ नहीं बच रहता भूल मिटते ही जगत का सर्वथा अभाव हो जाता है फिर जो बचा रहता है वही ब्रह्म है उदाहरणार्थ जैसे घटाकाश जीव है महाकाश परमात्मा है उपाधि रूपी घट नष्ट हो जाने पर दोनों एक रूप हो जाते हैं एक रूप तो पहले भी थे मुण्यूं? परंतु उपाधि भेद से भेद प्रतीत होता था वास्तव में आकाश का दृष्टांत परमात्मा के लिए सर्वदेशी नहीं है आकाश जड़ है परमात्मा जड़ नहीं है आकाश दृश्य है परमात्मा दृश्य नहीं है आकाश विकारी है परमात्मा विकार शून्य है आकाश अनित्य है महाप्रलय में इसका नाश होता है परमात्मा नित्य है आकाश शून्य है उसमें सब कुछ समाता है परमात्मा घन है उसमें दूसरे का समाना संभव नहीं आकाश से परमात्मा अत्यंत विलक्षण है ब्रह्म के एक अंश में माया है जिसे अव्याकृत प्रकृति कहते हैं उसके एक अंश में महतत्व समष्टि बुद्धि है जिस बुद्धि से सबकी बुद्धि होती है उस बुद्धि के एक अंश में अहंकार है उस अहंकार के एक अंश में आकाश आकाश में वायु वायु में अग्नि अग्नि में जल और जल में पृथ्वी इस प्रकार प्रक्रिया से यह सिद्ध होता है कि समस्त ब्रह्मांड माया के एक अंश में है और वह माया परमात्मा के एक अंश में है इस न्याय से आकाश तो परमात्मा की तुलना में अत्यंत ही अल्प है परंतु इस अल्पता का पता परमात्मा के जानने पर ही लगता है जैसे एक आदमी स्वप्न देखता है स्वप्न में उसे दिशा काल आकाश वायु अग्नि सूर्य चंद्रमा दिन रात आदि समस्त पदार्थ भासते हैं बड़ा विस्तार दिख पड़ता है परंतु आंख खुलते ही उस सारी सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाता है फिर पता लगता है कि वह सृष्टि तो अपने ही संकल्प से अपने ही अंतर्गत थी जो मेरे अंदर थी वह अवश्य मुझसे छोटी वस्तु थी मैं तो उससे बड़ा हूँ वास्तव में तो थी ही नहीं केवल कल्पना ही थी परंतु यदि थी भी तो अत्यंत अल्प थी मेरे एक अंश में थी मेरा ही संकल्प था यह मुझसे कोई भिन्न वस्तु नहीं थी यह ज्ञान आँख खुलने पर जागने पर होता है इसी प्रकार परमात्मा के सच्चे स्वरूप में जागने पर यह सृष्टि भी नहीं रहती यदि कहीं रहती है तो ऐसा माने तो वह महापुरुषों के कथनानुसार परमात्मा के एक जरा से अंश में और उसी के संकल्प मात्र में रहती है इसलिए आकाश का दृष्टांत परमात्मा में पूर्ण रूप से नहीं घटता इतने ही अंश में घटता है कि मनुष्य की दृष्टि में जैसे आकाश निराकार है ब्रह्म वास्तव में वैसे ही निराकार है मनुष्य की दृष्टि में जैसे आकाश की अनंतता भासती है वैसे ही ब्रह्म सत्य अनंत है मनुष्य की दृष्टि से समझाने के लिए आकाश का उदाहरण है इन सब वस्तुओं का अभाव होने पर प्राप्त होने वाली चीज कैसी है उसका स्वरूप कोई नहीं कह सकता वह तो अत्यंत विलक्षण है सूक्ष्म भाव के तत्वज्ञ सूक्ष्मदर्शी गण उसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहते हैं वह अपार है असीम है चेतन है ज्ञाता है घन है आनंदमय है सुखरूप है सत है नित्य है इस प्रकार के विशेषणों से वे विलक्षण वस्तु का निर्देश करते हैं उसकी प्राप्ति हो जाने पर फिर कभी पतन नहीं होता दुख, क्लेश दुर्गुण शोक अल्पता विक्षेप अज्ञान और पाप आदि सब विकारों की सदा के लिए आत्यंत निवृत्ति हो जाती है एक सत्य ज्ञान बोध आनंद रूप ब्रह्म के बाहुल्य की जागृति रहती है यह जागृति भी केवल समझाने के लिए ही है वास्तव में तो कुछ कहा नहीं जा सकता अनादि मत परब्रह्म न सतन्ना सदुच्य वह आदि रहित परब्रह्म अकथनी होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है यदि ज्ञान का भोगता कहें तो कोई भोग नहीं है यदि ज्ञान रूप या सुख रूप कहें तो कोई भोगता नहीं है भोगता भोग भोग की सब कुछ एक ही रह जाता है वह एक ऐसी चीज़ है जिसमें त्रिपुटी रहती ही नहीं एक तो यह निराकार के ध्यान की विधि है